जैसे ख्याल आ जाए कि पैर बेहोशी में चलने लगे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था आनंद पूर्वक फिर ध्यान को ले आएं इसको पश्चाताप न बनाएं इससे मन में दुखी ना हो इससे पीड़ित ना हो इससे ऐसा ना समझें कि ये अपने से न होगा ये भी ना समझें कि मैं तो बहुत दीनहीन हूं कमजोर हूं मुझसे होने वाला नहीं है होता होगा महावीर से अपने बस की बात नहीं बिल्कुल ना सोचे महावीर भी शुरू करते हैं तो ऐसा ही होगा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 महावीर की पद्धति जीवन विरोधी नहीं है और जीवन में कोई आचन खड़ी नहीं करती महावीर ने सीधी सी बात कही चलो तो होस पूर्वक बैठो तो होस पूर्वक उठो तो होस पूर्वक भोजन करो तो होस पूर्वक जो भी तुम कर रहे हो जीवन की छुद्रतम क्रिया उसको भी होस पूर्वक किए चले जाओ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 कोई साधारण गुरु होता तो खिड़की के बाहर मुझे फेंकता नहीं और जिस काम में मुझे वर्षों लग जाते हैं वो क्षण में हो गया आप जान के हैरान होंगे कि जेन गुरु के शिष्य जब ध्यान करने बैठते हैं तो गुरु घूमता रहता है एक डंडे को लेके जेन गुरु का डंडा बहुत प्रसिद्ध चीज वो डंडे को लेकर घूमता रहता है जब वो लगता है कि कोई भीतर परमात्मा पड़ रहा है होश खो रहा है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 झटका आ जाएगा वो झटका बताएगा कि किस प्रश्न को आपने झूठा उत्तर दिया तो इन सज्जन को लाई डिटेक्टर पर खड़ा किया गया कि अगर यह आदमी झूठ बोल रहा है तो पकड़ जाएगा यह भीतर गहन में तो जानता ही होगा कि मैं अब्राहिम लिंकन नहीं हूं वो आदमी भी परेशान हो गया था इस सब इलाज चिकित्सा समझाने से उसने आज कर लिया था कि ठीक है आज मान लूंगा जो कहते हो वही ठीक पूछे बहुत से प्रश्न फिर पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या अब्राहम लिंकन है उसने कहा नहीं और मशीन ने नीचे बताया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है तब तो मनु ने भी सिर ठोक लिया उसने कहा अब, अब कोई उपाय ही ना रहा आखिरी हद हो गई वो लाई डिटेक्टर कह रहा है कि झूठ बोल रहा है क्योंकि भीतर तो उसे आया हां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 बांके आदत थी कि जब भी वो ईश्वर के बाबत कुछ बोलता तो एक उंगली ऊपर उठा के इशारा करता जैसा कि अक्सर हो जाता है जहां गुरु और शिष्य एक दूसरे को प्रेम करते हैं शिष्य पीठ पीछे गुरु की मजाक भी करते हैं ये बहुत आत्मीय निकटता होती तब ऐसा हो जाता इतना परायापन भी नहीं होता कि इतना तो ये जो उसकी आदत थी उंगली ऊपर उठा के करने की सदा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 और बांकी ने कहा कि तू जो पाना था वो पा लिया है वो दर्द खो गया वो पीड़ा मिट गई एक नए लोक का प्रारंभ हो गया ये बड़ा गहन हुआ, आज शरीर व्यर्थ हो गया जो उंगली नहीं थी वो भी उठाने की सामर्थ आ गई अब उंगली के होने में न होने में कोई फर्क न रहा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 कोई अपने अहंकार की तृप्ति नहीं है जिसने समर्पित कर दिया है ये बहुत मजे की बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति पूरा समर्पित हो जाता है तो उन दोनों के बीच जो सीमाएं तोड़ती थीं, अलग करती थीं अहंकार की वे विलीन हो जाती ये मिलन इतना गहरा है जितना पति पत्नी का भी कभी नहीं होता है प्रेमी और प्रेसी का कभी नहीं होता जितना गुरु और शिष्य का हो सकता है लेकिन अति कठिन है क्योंकि पति और पत्नी का मामला तो बायोलॉजिकल है शरीर भी सांध देते हैं गुरु और शिष्य का संबंध स्पिरिचुअल है बायोलॉजिकल नहीं है जैविक कोई उपाय नहीं है तो पति और पत्नी तो पशुओं में भी होते हैं प्रेमी और प्रेसी तो पक्षियों में भी होते हैं कीड़े मकोड़ों में भी होते हैं सिर्फ गुरु और शिष्य का एकमात्र संबंध है जो मनुष्यों में होता है बाकी सब संबंध सब में होते हैं इसलिए जो व्यक्ति गुरु शिष्य के गहन संबंध को उपलब्ध न हुआ हो एक अर्थ में ठीक से अभी मनुष्य नहीं हो पाया उसके सारे संबंध पाश्विक हैं क्योंकि वे सब संबंध तो पशु होने में भी हो जाते हैं कोई अड़चन नहीं है कोई कठिनाई नहीं है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 लेकिन यह एक मीठे सूत्र की खबर देती है कि गुरु शिष्य के द्वारा पुनः पुनः मुक्त होता है और यह संबंध इतना आत्मीय और निकट है कि वहां पराया कोई भी नहीं इसी संदर्भ में पूछा है कि यह भी समझाएं कि हिंसक वृत्ति के कारण निकले आदेश और करुणा के कारण निकले उपदेश में साधक कैसे फर्क कर पाए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 अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पर हार्टमैन ने उसके चरण छुए और कहा अब तो जरूरत भी ना रही ये साल भर दूर रख तुमने मुझे बदल दिया ये कहा नहीं जा सकता लेकिन ये मुश्किल मामला हार्टमैन सोच सकता था ये भी क्या बात हुई एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कुछ चर्चा नहीं कुछ बात नहीं ये क्या एक साल दिन दो दिन की बात भी नहीं